दशमलव खुश रहो खुशियाँ बांटो नमस्कार आप सुन रहे रेडियो पुनीरी आवाज 1.07.8 एफएम पर आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है और आज के ऐसे एक मुलाकात कार्यक्रम को सजाने के लिए हमारे पास खास मेहमान डॉक्टर मीनल जी हैं जिनसे हम लोग बात करेंगे तो डॉक्टर मीनल जी का बहुत बहुत स्वागत है आज के इस एपिसोड में जी कैसे हैं आप मैं बहुत ठीक हूँ अच्छा डॉक्टर अच्छा अच्छा। <laughs> साहब मैं चाहूँगा कि पहली बार आपकी आवाज से भी हो रहे सभी लोग तो आप अपने बारे में बताइए मैं डॉक्टर मीनल चिंगरी पूना में रहती हूँ और मेरी कंपनी है विश्ववेदा होलिस्टिक वेलनेस इसमें मैं आयुर्वेद एक्यूपंक्चर स्पेशल एक्यूपंक्चर फॉर चिल्ड्रेन एंड पंचकर्मा इसकी प्रैक्टिस करती हूँ विद अ गुड टीम ऑल्सो वी आर लाइक डूइंग वोवेन थेरेपी विच इज़ वेरी न्यू इन पुणे एंड इट इज़ वेरी हेल्पफुल इन फीमेल डिसऑर्डर एंड फॉर चिल्ड्र मेनी डिसऑर्डर्स सो वी आर डूइंग ऑल दिस थेरेपीज इन पुणे मैंने टू थाउजेंड फोर से टू थाउजेंड ट्वेल्व तक लंडन में काम किया है एज ए पंचकर्मा तज्ञ वहाँ पर मैंने काफ़ी सारे आगे के कोर्सेज जो वेरी हेल्पफुल इन चिल्ड्रेन वो किए हैं जैसे न्यूरोिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग ऑल न्यूट्रिशनल इम्बेलेंस कोर्सेज मैंने वहां पे किए हैं उसका बहुत फायदा मैं देखती हूँ बच्चों में स्पेशली एल्डर्स में जो आर्थराइटिस के पेशेंट्स होते हैं और आजकल डेंगू चिकनगुनिया मलेरिया ये जो केसेस आ रहे हैं उसमें इंस्टेंटली रिलीफ मिलते हुए मैंने पेशेंट को देखा है जी। वो, क, ये, वो तुरंत दो दिन में जो हॉस्पिटलाइज है वो डिस्चार्ज होते हुए मैंने देखे मैं चाहती हूँ कि इस सब का फायदा ज्यादा से ज्यादा लोगों तक और ज्यादा से ज्यादा बच्चों तक पहुंचे और उनको इसका लाभ मिले इसीलिए मैं अपने आपको अपनी कंपनी को यहाँ पर रिप्रेजेंट करना चाहती थैंक यू रेडियो जी डॉक्टर साहब बहुत ही अच्छी बात आपने बताया जिस तरह से आप विदेश में कुछ चार सालों तक काम करके ये सारी चीजें सीखी हैं और खुशी होती है जब भी कोई नई चीजें लेकर आते हैं तो लोगों को बहुत सारे यहाँ वहाँ भटकना पड़ता है भटकने से उनको जो है एक राहत मिल जाएगी और आपके पास आकर वो नई टेक्नोलॉजी के माध्यम से अपना इलाज करवाएंगे तो आइए बात करते हैं जैसे कि आपका इस फील्ड में कैसे आना हुआ? एक्चुअली मैं बैचलर ऑफ आयुर्वेदा मतलब मैं मेडिकल uh, प्रोफेशन मेरा आयुर्वेद में था तो मेरा साढ़े पाँच साल का जो अपना मेडिकल कोर्स होता है बीएमएस का वो कंप्लीट हुआ है उसके बाद मैंने दो साल तक पंचकर्म का आ, पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा किया है एंड मैं उसके बाद मैंने अपना प्रैक्टिस चालू किया एज ए आयुर्वेद डॉक्टर तो अहमदनगर में मैं अपने अपनी प्रैक्टिस चालू की वहाँ पर मैं आयुर्वेद की प्रैक्टिस करती थी और आयुर्वेद न्यूट्रिशन की स्पेशली प्रैक्टिस करती थी मेरा स्पेशलिटी तब अर्थराइटिस था आमवाद जैसे गटियावाद जैसे जो रोग है उनमें मेरा स्पेशलिटी तब था और तब से मैं प्रैक्टिस कर रही हूँ करने की कोशिश की वेरी तो अभी चा, चा, में मैं आ, इन सब का मिला के जो कस्टमाइज ट्रीटमेंट होते है संयुक्त उपचार से मैं वो करती हूँ जी जी अच्छा आपका मेडिकल फील्ड में कैसे आना हुआ शुरू से मुझे डॉक्टर बनना था बचपन हाँ। से हाँ। और मुझे आयुर्वेदिक हर्ब्स या आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट बहुत अट्रैक्ट करता था अच्छा, अच्छा। और मेरे घर में हमेशा मेरे मम्मी डैडी आयुर्वेद की बुक्स पढ़ते थे हाँ। और वो इलाज की बुक्स मैंने हमेशा देखी है बेसिकली हाँ। मेरे जो दादाजी थे वो पुराने जमाने में मतलब आ, आ, मंदिर में बैठ के वो हड्डियाँ बिठाने का काम करते थे अच्छा तो वो जानवरों से लेके बड़ों की भी हड्डिया एक मिनट में बिठा के देते थे अच्छा, अच्छा। मतलब उसका पूरा एक्सीडेंट में चूरा भी हो गया तो भी वो बिठा के देते थे अच्छा। और वो किसी से एक रुपया भी नहीं मांगते थे तो उन्होंने ये सेवा की है बहुत सालों तक तो मुझे लगता है कि ये मुझे आशीर्वाद है उनका कि मैं इनके तरह ये चीजें कि मैं इस प्रोफेशन में हूँ <laughs> तो मैं धन्यवाद करूंगी मेरे <laughs> दादाजी का और फिर मेरी मम्मी की बहुत इच्छा थी कि मैं डॉक्टर बनूं <laughs> और स्पेशली आयुर्वेद डॉक्टर बनूं तो मुझे लगता है उन दोनों के आशीर्वाद से मैं ये कर पाई हूँ और अभी मुझे इसको आगे बढ़ाना है जी, जी, तो जी, मेरी बहन मेरे डैडी मेरे साथ में है और बहुत सारे जो पेशेंट जो मेरे पास रिकवर होके गए उनके भी ब्लेसिंग्स मेरे साथ है तो है। आ, स्पेशली पुणे में जो रेनी सीजन में डेंगू चिकनगुनिया ये सब पेशेंट्स आते इतना हॉस्पिटल्स भरे भर जाते वहां पर जगह नहीं होती ऐसे केसेस जो हमने रिकवर करके दिए है होम्योपैथी और एक्यूपंक्चर से तो मैं चाहती हूँ कि लोगों को पता चले कि बहुत अच्छी प्रोटोकॉल से, जैसे इलाहाबाद संस्थान के एक्यूप्रेशर के प्रोटोकॉल से, आ, वो टेक्निकली ज़्यादा लोगों तक नहीं पहुँचे तो इस माध्यम से मैं लोगों तक पहुँचना चाहती हूँ कि वो अपना इलाज खुद कर सके और इस थेरेपी का फायदा उठा सके जी डॉक्टर मीनल जी बहुत ही अच्छी बात आपने बताया किस तरह से आपका इस फील्ड में आना हुआ ये बहुत ही अच्छा लगा हमें सुनकर कि आपको अपने दादाजी से वो आशीष यानी ब्लेसिंग के द्वारा मिला है और आपकी मम्मी की भी ख्वाहिश थी और आपके ख़ुद की भी इच्छा थी कि मैं डॉक्टरी यानी मेडिकल फील्ड में कुछ करूं तो आपने आयुर्वेदिक फील्ड को चुना और उसमें आपने अपना करियर शुरू किया और उसके बाद धीरे धीरे उसके साथ जोड़कर बहुत सारी नई चीज़ें जो आपने बताई वो सीखी हैं और यहाँ पर पुणे में आपने इसको एज ए एक बहुत ही सुंदर चीज़ आप लोगों के बीच में लाना चाहती हैं विश्ववेदा हॉलिस्टिक वेलनेस ये सेंटर आपने खोला है और जिसमें बच्चे से लेकर सभी एज ग्रुप वालों का इलाज हो सकता है और आयुर्वेदिक पंचकर्मा विधि से हो सकता है ये आपने बताया है तो मैं चाहूँगा कि जैसे कि पंचकर्मा एक्चुअली में है क्या चीज़ ये थोड़ा सा डिफाइन कीजिए लोगों को कभी कभी पंचकर्मा माना सिर्फ मिट्टी वगैरह पानी से काम हो जाता है ऐसा कुछ सोचते हैं लोग उनको पूरा पता नहीं है तो मैं चाहूँगा कि थोड़ा सा हमारे श्रोताओं को पंचकर्मा क्या है वो बताइए आयुर्वेद पंचकर्मा एक पूरी अलग चिकित्सा है जो अर्ध चिकित्सा मानी जाती है आयुर्वेद में जी जी। सो so, आयुर्वेद में पूर्ण चिकित्सा होती है औषधि शमन चिकित्सा जो फर्स्ट मानी जाती है कि दोषों को अगर हमें बॉडी के अंदर उसको डाइजेस्ट पचाकर उसको एब्जॉर्ब करना है उसको शमन चिकित्सा बोलते है और जो दोष ज्यादा बढ़ गए है और जो फैल चुके हैं जो शाखाओं तक पहुंच चुके हैं जैसे स्किन तक आ चुके हैं उनको निकालने के लिए पंचकर्म मतलब डिटॉक्सिफिकेशन ये प्रोसीजर होती है जो दोष संभलते नहीं है और या दवाइयों से ठीक नहीं हो सकते उनको शरीर के बाहर निकालना ही जरूरी है ऐसे केसेस में पंचकर्म का बहुत लाभ होता है हुँ, हुँ, तो पंचकर्मा का चिकित्सा जो है वो निसर्गोपचार के चिकित्सा से बहुत मिला जुला है लेकिन वो पूरा डिफरेंट है क्योंकि अच्छा। योग में जो निसर्गोपचार में जो डिटॉक्सिफिकेशन होता है वो मिट्टी का लेप और धोती ये सब करके किया जाता है आयुर्वेद का पंचकर्मा का चिकित्सा पूरा अलग होता है तो इसको दोषों को देख के धातु और मल का परीक्षण करके रोगी की संपूर्ण परीक्षा करके तय करना होता है इसमें सबसे इम्पोर्टेंट होता है कि पेशेंट इंडिकेटेड है या नहीं हुँ, हुँ, तो पेशेंट की अर्हता अनर्ता बहुत इम्पोर्टेंट होती है बहुत सारे पेशेंट्स पंचकर्म योग्य नहीं होते तो पेशेंट पंचकर्म योग्य है या नहीं ये वैद्य का काम होता है कि वो पेशेंट उसमें बैठ सकता है या नहीं उसमें कर किया जा सकता है या नहीं बहुत सारे केसेस जो नहीं कर सकते उसको और चिकित्सा पद्धतियों से आराम देने की कोशिश की जा सकती है हुँ, हुँ, और जो पेशेंट्स को पंचकर्म योग्य है उनको आसानी से पंचकर्म करके बीमारियों से मुक्त किया, किया जा सकता है बहुत ही अच्छी बात आपने बताया ये आयुर्वेद पंचकर्मा निसर्गोपचार के अलग है अलग अलग ये हाँ, चीजें आपने बताई तो हम यहाँ पे आयुर्वेद पंचकर्मा करते हैं निसर्गोपचार अच्छा, का जो शुद्धिकरण है वो अलग वो अलग है अच्छा अच्छा ये मैं जो क्लियर हुआ ना नहीं तो मैं सोच रहा था की पंचकर्मा या फिर नेचर का उपचार दोनों एक ही है या उसमें विधि समान ही हो सकता है ऐसा सोच रहा था लेकिन दोनों का विधि करने का जो है बिल्कुल अलग है हाँ। चलिए आशा करता हूँ हमारे सभी श्रोताओं को पंचकर्मा और उपचार की जो विधि है करने की वो बिल्कुल अलग है वो डॉक्टर साहब ने अभी आपको बताया है आशा करता हूँ आपको थोड़ा सा समझ में आ गया होगा कि आयुर्वेद पंचकर्मा क्या है और निसर्ग उपचार में जो क्रिया किया जाता है वो अलग होता है तो आइए अब आयुर्वेद में जैसे कि हम लोग बहुत सारी चीजों को देखते हैं इसमें जनरली आ, किस तरह की बीमारियां जल्दी ठीक हो जाती है या फिर किस तरह की बीमारियों में ये बहुत ज्यादा काम करती है ऐसा कुछ है हाँ आयुर्वेद पंचकर्म स्पेशली जो जीर्ण बीमारियां मतलब पुरानी बीमारियां हैं जिसको एलोपैथी में क्रॉनिक भी बोला जाता जी, है जी, जी, जी। जैसे की पुराना दमा हो गया पुरानी खांसी हो गई पुराना ज्वर हो गया या फिर संधिवात हो गया आमवात हो गया तो इन न्यूरोलॉजिकल केसेस होते बहुत सारे तो इसमें बहुत अच्छा फायदा होता है प्रोवाइडेड कि पेशेंट पंचकर्म योग्य है ये देखकर हम्म, बहुत ही अच्छी बात आपने बताया आशा करता हूँ हमारी सभी श्रोताओं को भी अच्छा लग रहा है आज के समय में इन चीजों को जानने में और हाइए आगे बढ़ते हुए एक छोटा सा ब्रेक लेते सुनते बहुत ही प्यारा संगीत आप सुनाए है रेडियो पुनेरी आवाज वन जीरो खुश रहो खुश या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 पुणेरी पुणेरी आवाज रेडियो पुणेरी आवाज़ 107.8 आठ खुश रहो खुशियां बांटो नमस्कार ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है विशेष हम लोग बातें कर रहे हैं डॉक्टर मीनल जी से और आयुर्वेद विशेषज्ञ हैं जिनसे बातें हो रही हैं और इसके साथ में अलग अलग जो थेरेपीज़ है उसके बारे में भी हम लोग उनसे जानेंगे तो जैसे कि आप विदेश गए वहाँ पर फिर अलग अलग चीज़ें जो आपने सीखी हैं उसका थोड़ा सा डिटेल्स बताइए कि कौन सी चीज़ें कैसे काम आती हैं हाँ अभी न्यूरोलॉजिकल या फिर आर्थ्रो जो डिसडर्स होते हैं मस्क्यटो स्केलेटल जो डिसऑर्डर होते हैं उसमें बॉवेन थेरेपी करके एक ऑस्ट्रेलियन चिकित्सा पद्धति है उसका बहुत फ़ायदा होता है और ये इतना जेंटल होता है कि वो एक न्यू में भी यूज़ किया जा सकता है तो इट्स ये क्रैन्योसेक्रल थेरेपी और बॉवेन थेरेपी का एक कॉम्बिनेशन है जो कायरोपैक्टर का डिस्कवरी है तो ये इतना जेंटल और इतना आसान होता है करने के लिए भी और इसके दस दिन में सिर्फ एक ही सेशन लगता है ज़्यादा से ज़्यादा हफ्ते में दो सेशन कर सकते हैं और इसके इम इतने अच्छे हैं कि पुरानी बीमारी और पुराना पेन जो है बहुत सालों से हो रहा है वो सिर्फ जेंटल मूवमेंट से जो मस्कल स्केलेटल रीजन में किया जाता है उससे बेनिफिट होता है बहुत सारे गायनेक के डिसडर हाइपर एक्टिव चिल्ड्रन बहुत सारे जैसे साइटी जैसी बीमारियाँ होती है ऐसे बहुत से केसेस जिसमें पेन रिलीफ नहीं होता और पेशेंट को एक्यूपंक्चर भी नहीं कर सकते पंचकर्मा भी नहीं कर सकते पेशेंट को मसाज करने से भी तकलीफ होती है ऐसे केसेस में बोवेन थेरेपी के सिर्फ एक या दो सेशन में बहुत आराम मिलता है तो ये मैं स्पेशली मेंशन करना चाहूँगी कि ऐसे बहुत पेशेंट होते हैं जो बेडरीडन है जो मुंह नहीं कर सकते या बच्चे हैं जिन पर हम बाकी कोई ट्रीटमेंट नहीं कर सकते जो दवाई नहीं खा सकते ऐसे केसेस में बोवेन थेरेपी का बहुत फायदा होता है और सक्सेसफुली बहुत सारे केसेस ट्रीट होते तो आप जानकारी ले सकते हैं थेरेपी ऑस्ट्रेलियन जो थेरेपी है वो वेबसाइट पर या इंटरनेट पर आप जाके उसका रिसर्च करके भी देख सकते हैं तो हमारे पास बहुत से केसेस हैं जो रिकवर्ड है अपनी बीमारियों से तो आ, ये स्पेशली किस पे काम करता है मस्क्यूटो स्केलेटल अच्छा मतलब तो मसल में कोई अच्छा। प्रॉब्लम है स्केलेटल हाँ। बोन में कोई प्रॉब्लम है हाँ। ऐसे केसेस में जेंटल मूव होता है तो उसके प्रोटोकॉल तय होते हैं और उसी तरह से वो पूरा डिस्कशन किया जाता है ग्रुप में सीनियर्स काफी फॉलो करते हैं हर केस को हमें हेल्प करते हैं हर केस में और इस तरह से पेशेंट को काफी रिलीफ होता है अच्छा अच्छा अच्छा और ये घुटने के दर्द में भी वगैरह काम आता है क्या हाँ वो पेशेंट को देख के समझा जा सकता है कि वो उस, उसको कितना बोवेथेरेपी से फर्क पड़ सकता है अगर नी पेन है वो पुराना है उसमें ऑस्ट्री है या स्पर डेवलप हुआ है हाँ या हाँ फिर साइनो साइनोवियल फ्लूड डिफिशियंसी होगी हाँ फ्लूइड कम हो गया इट मे हेल्प, हेल्प मतलब चलिए बहुत सा सा ही अच्छी बात है आपने बताया और आशा करता हमारे सभी श्रोताओं को भी ये पता चल रहा है की बोवेन थेरेपी है क्या चीज और उसको कैसे ट्रीट किया जाता है और किसी भी तरह का आपको ज्वाइंट पेन या पेन होता है तो उसमें यह काम आता है लेकिन इसके लिए आपको थोड़ा सा जो है जांच प्रक्रिया से गुजरना होता है उसके बाद फिर अगर सही चीजों का आपको पता चल जाता है और सही चीज का इलाज करते हैं सही समय पर तो आसानी से वो सारी चीजें ठीक हो सकती हैं तो इसके साथ एक और बात पूछना चाहूँगा कि आप जैसे देश और विदेश में दोनों जगह का आपका एक्सपीरियंस है तो विदेश में जो ट्रीटमेंट करते हैं या अपने यहाँ भारत में ट्रीटमेंट करते हैं इसमें क्या डिफरेंस आप देखते हैं आ, विदेश में जो ट्रीटमेंट किया जाता है तो फर्स्ट एड वहाँ पे जो होता है वो डायरेक्टली एंटीबायोटिक्स या डायरेक्टली पेन किलर्स यूज करना लोग पसंद नहीं करते मैक्सिमम नहीं। जो लोग होते हैं वो पहला उनका ये होता है कि नेचुरली नेचुरल तरीके से या होम्योपैथी से वो ठीक होने की कोशिश करें और अगर नहीं होता है नहीं। तो ही वो एलोपैथी लेने की कोशिश करते हैं जैसे डिलीवरी में भी अगर गायनेक के कोई केसेस में या फिर प्रेगनेंसी में तो वो कोशिश करते हैं कि जितना हो सके उतना नेचुरल बर्थ हो हम्म हम्म बहुत ही केस में ऐसा कुछ लगा कि किस को कुछ रिस्क है तो ही वो सीजरियन सेक्शन करते बल्कि हमारी कंट्री में ऐसे होता है कि पहले से इतना पेशेंट को डरा दिया जाता है कि वो फिफ्थ मंथ से बोलने लगता है कि मुझे सीजर करना है तो उसके बाद के इम्पैक्ट उनको पता नहीं होते सो नेचुरल बर्थ प्रमोट करने वाले बहुत कम है या इम्यून को इम्यून सिस्टम को एनहांस करने के लिए हम हम कुछ नहीं करते आ, देखा जाए तो आयुर्वेद अपना शास्त्र है और अपना शास्त्र लेके विदेशों में उस पर रिसर्च होता है और वो लोग अपने पेटेंट को पेटेंटाइज करने, करने की कोशिश करते हैं जो अपने हर्ब है उसको पेटेंटाइज करने की कोशिश करते हैं और हम लोग एलोपैथी के पास जा रहे हैं और हम एलोपैथी दवाइयाँ खा रहे हैं हाँ तो हाँ डिफरेंस ये है कि वो हमारे शास्त्र की तरफ ज्यादा कॉन्फिडेंस दिखाते हैं और मुड़ रहे और यूज कर रहे हैं और, और हम हम, हम, हम लोग उनके <laughs> उनके पैथी की तरफ मुड़ रहे हैं तो उनका रिसर्च लेवल काफी अच्छा है और वो फोकस करके एक चीज को बहुत लेवल तक इंटेंस लेवल तक उसको पढ़ के उसको रिसर्च करके उसको इम्प्लीमेंट करते है और हम कोई चीज यूज करके उसके अगर फर्क नहीं पड़ता है तो उसको छोड़ देते तो अपने आज रिसर्च वर्क कम होता है क्लिनिकल रिसर्च कम होता है लोग अब तो फीडबैक नहीं देते इससे दूसरे लोगों का फ़ायदा नहीं होता है तो ये काम अपने यहाँ पे होना चाहिए जैसे कि इलाहाबाद संस्थान का जो एक्यूप्रेशर के जो रिजल्ट्स हैं, जैसे डेंगू में वगैरह तो पेशेंट को दो दो दिन में प्लेटलेट काउंट उनके 50 परसेंट से बढ़ जाते सिर्फ पॉइंट अच्छा, प्रेस मैग्नेट लगा के तो ये अवेयरनेस ही नहीं है तो पेशेंट को हॉस्पिटल में ड्रिप लगती रहती एंटीबायोटिक्स डिरोड लगते रहता है और दस दस दिन पेशेंट हॉस्पिटलाइज है, होते हैं और उनको पता ही नहीं होता है और जिनको पता होता है फायदा होता है वो लोगों तक पहुँचता नहीं है। तो ये हमारा ही काम है की हम ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे और <laughs> नेचुरल तरीके से पेशेंट को ठीक, ठीक करने की कोशिश करें डॉक्टर मिनल जी बहुत ही अच्छी इन्फॉर्मेशन आपने दी आशा करता हूँ हमारे सभी श्रोताओं को भी अच्छा लगा और जाते जाते मैं यही कहूंगा की एक मैसेज हमारे सभी श्रोताओं को क्या देना चाहेंगे आप मैं ये मैसेज सबको देना चाहूँगी कि जब भी कोई भी एपिडेमिक डिज़ हो जैसे कि आ, हर सीजन में कोई ना कोई वायरस होता है कोई वायरल अटैक होता है या फिर एक्यूट डायरिया होता है वोमिटिंग्स होती है तो कोशिश करो कि आप ज़्यादा से ज़्यादा घर पे नेचुरल तरीके से ठीक होने की कोशिश करो हाँ ब्लड टेस्ट करना लैब रिपोर्ट्स करना इज़ वेरी इम्पोर्टेंट टू नो कितना ज़्यादा फैल चुका है बीमारी लेकिन जहाँ दवाइयों की बात आती है आप कोशिश करो कि आप नेचुरल तरीके से और हर्ब आ, हर्बल रेमेडीज लेके आप ठीक हो होम्योपैथी लेके आप ठीक हो ज़्यादा से ज़्यादा आराम करो अभी धूप के टाइम पे ज़्यादा से ज़्यादा पानी पियो आ, कोकम का शरबत पियो नींबू का शरबत ज़्यादा पियो और मैं ब, बोलूंगी स्पेशली कि जो हम गोंद यूज़ कर सकते हैं गोंद का जिससे हीट स्ट्रोक से हम बच सकते हैं, तो आप ज़रूर वो कम से कम आ, एक या दो दाने पानी में भिगो के मॉर्निंग में लो जिससे आप हीट स्ट्रोक से बच सकते हो सो धूप से धूप में जाते समय आप अपने आप को पूरी तरह से कवर करो और पानी का इंटेक बढ़ाओ खाने में तली हुई सी चीज़ें और बहुत स्पाइसी चीज़ें मत लो और हर सीजन में बीमारी ही ना हो इसके लिए आप कोशिश करो बीमार पड़ने के बाद दवाई लेने से पहले आप प्रिकॉशन पे ज्यादा ध्यान दें चलिए डॉक्टर साहब बहुत ही अच्छा इन्फॉर्मेशन आपने दिया बहुत ही प्यारा सा संदेश आपने दिया कि हमारे श्रोताओं को भी अच्छा लग रहा होगा और मैं फिर से रिपीट करना चाहूँगा कि आप बीमारी ना हो इसके लिए आप प्रिकॉशन जरूर लें और जैसे कि अभी गर्मी का सीजन चल रहा है तो हीट स्ट्रोक आपको ना लगे इसके लिए गूंदा जो दो दो दाने आप पानी में डालकर उसको पी सकते हैं जिससे आपको गर्मी कम लगेगी और इस तरह के जो नॉर्मल चीज़ें हैं जो हमारे हाथ के अंदर हैं हम उन चीज़ों को नेचुरली घर में कर सकते हैं तो ऐसे आयुर्वेद जो स्पेशलिस्ट हैं उनके साथ कभी राय सलाह करके बातचीत करके भी आप फोन पे भी ये सारी चीज़ें जान सकते हैं जिससे आपको वैकेशन जो सीजनेबल जो बीमारियां होती हैं उससे आप नैचुरी बच सकते हैं तो ऐसे ही टिप्स हम लोग आपको सुनाते रहेंगे रेडियो के माध्यम से डॉक्टर मिनल जी को बुलाएंगे और अपनी बातों को सुनाने के लिए कहेंगे और अलग अलग डीसीज पे भी हम लोग आगे चल के बातें करेंगे और आज के लिए बस इतना ही और आप सदा स्वस्थ रहें मस्त रहें ऐसी शुभकामना करते हैं और डॉक्टर साहबा को बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए थैंक यू धन्यवाद धन्यवाद चलिए श्रोताओं आज के लिए बस इतना ही फिर मिलेंगे अगले एपिसोड में तब तक आप बने रहिए रेडियो पुनेरी आवाज के साथ सलाम नमस्ते खुश रहो खुशियाँ बांटो